पत्रावली 502 कुमारी अल्बर्टा स्टारगीज को लिखित छः प्लेस द एतात यूनी पेरिस फ्रांस 10 सितंबर 1900 सौ प्रिय अलबर्टा निश्चय ही आज शाम को मैं आ रहा हूँ और अवश्य ही राजकुमारी संभवतः राजकुमारी डेमी डॉप और उनके भाई से मिलकर प्रसन्न होऊंगा किंतु यदि मुझे यहाँ आने से अधिक देर हो जाए तो तुम्हें घर में मेरे लिए कोई सोने का स्थान खोज रखना होगा स्नेह तथा आशीष सहित तुम्हारा विवेकानंद 503 कुमारी अल्बर्टा स्टार्गिज के प्रति उसकी 23 वर्षगांठ पर पेरोस गैनी ब्रिटानी फ्रांस 22 सितंबर 1900 मां का हृदय वीर की इच्छा मधुरतम स्पर्श मधुरतम सुमनों का शक्ति और सौंदर्य की सतत प्रभुता यज्ञ की अग्नि की जलामय क्रीड़ा शक्ति जो पथ दिखलाती प्रेम की अनुगामिनी जो सुदूरगामी स्वप्न और व्यवहार में धीरज आत्मा में चिंतन श्रद्धा सब में लघु और गुरु में दिव्य दृष्टि ये सब और जितना मैं जित देखने में समर्थ उतने से अधिक आज माँ प्रदान कर दे तुम्हें सस्नेह और साध आशीर्वाद तुम्हारा सदैव विवेकानंद प्रिय अल्बर्टा वह छोटी सी कविता तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में है यह अच्छी नहीं है पर इसमें मेरा समस्त प्रेम निहित है अतः मुझे विश्वास है तुम इसे पसंद करोगी कृपया क्या तुम वहां पुस्तिका की एक एक प्रति मादाम बेस्नाल्ड को क्लेरोन ओ आइस के पते पर भेज दोगी तुम्हारा शुभ चिंतक विवेकानंद पाँच सौ चार छः प्लेस द एतान यूनी पेरिस फ्रांस अक्टूबर 1900 सौ त्रिकुमारी जो मैं यहाँ अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट रहा हूँ कई वर्षों बाद मेरा समय यहाँ बहुत अच्छी तरह बीत रहा है यहाँ श्री बोया के साथ रहकर जीवन मुझे अत्यंत संतोषजनक लग रहा है सभी कुछ यहाँ है पुस्तकें शांति और उन सब चीजों का अभाव जो मुझे सामान्य तक देती है लेकिन मैं नहीं जानता कि अब भविष्य में कौन सी नियति मेरी प्रतीक्षा कर रही है मेरा पत्र ये दोनों पत्र मूल फ्रेंच के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित है हास्यास्पद है है ना? लेकिन यह मेरा प्रथम प्रयास है आपका विवेकानंद पाँच सौ क्रिस्टिन को लिखित छ प्लेस ए एतात यूनिपेरिस 14 अक्टूबर 1900 सौ प्री किश्चिन ईश्वर पग पग पर तुम्हारा कल्याण करे यही मेरी सतत प्रार्थना है तुम्हारे इतने सुंदर और इतने शांत पत्र ने मुझे ऐसी नई शक्ति दी है जिसे मैं अक्सर ही खोता जा रहा हूं मैं सुखी हूं हां मैं सुखी हूं पर चिंताओं ने पूरी तरह से मेरा पीछा नहीं छोड़ा है दुर्भाग्यवश वे कभी कभी लौट आती हैं पर अब उनमें वह पहले जैसी मन को अस्वस्थ बना देने वाली बात नहीं रही मैं मोशियो जुल बोया नामक एक फ्रांसिस फ्रेंच लेखक के यहाँ ठहरा हुआ हूँ मैं उनका मेहमान हूँ क्योंकि कलम की उनकी रोजी का साधन है अतः वे धनी नहीं हैं पर हम लोगों के कई महान विचार आपस में मिलते हैं इसलिए हमें खूब पढ़ती है कुछ वर्ष पहले उन्हें मेरा पता लगा था और उन्होंने मेरी कई पुस्तिकाएँ फ्रेंच में अनुवादित भी कर डाली है अंत में जाकर हम दोनों पाएंगे कि हमें किस वस्तु की खोज थी है ना इस प्रकार मैं मादाम क्लावे कुमारी मैक्लाउड तथा मोशियोजुल बोया के संग यात्रा करूंगा मैं प्रसिद्ध गायिका मादाम काल्भिक का अतिथि रहूंगा हम कंस्टान्टिनोपल निकट पूर्व यूनान तथा मिस्र जाएंगे लौटते समय वेनिस देखेंगे यह संभव है कि पेरिस में मैं लौटने के बाद कुछ व्याख्यान दूं, लेकिन वे अंग्रेजी में होंगे जिन्हें एक दो फ्रेंच में अनुवाद करता जाए चलेगा न तो मेरे पास समय है न इतनी शक्ति ही कि इस उम्र में मैं एक नई भाषा का अध्ययन करूं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, है ना? श्रीमती फंक बीमार हैं मेरा ख्याल है वे बहुत अधिक परिश्रम करती हैं उनको पहले से ही कुछ स्नायुविक कष्ट था आशा है कि वे शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी जितना भी रुपया मैंने अमेरिका में कमाया था वह सब मैं भारत भेज रहा हूँ अब मैं मुक्त हूँ पहले की तरह ही एक भिक्षु सन्यासी मठ के अध्यक्ष पद से भी मैंने त्यागपत्र दे दिया है ईश्वर को धन्यवाद कि मैं मुक्त हूँ अब ऐसी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना मेरे बूते की बात नहीं मैं बहुत विक्षुब्ध और दुर्बल हो गया हूँ जिस प्रकार पेड़ की डालियों पर सोती हुई चिड़िया जग जाती है और सुबह होने के साथ गाती हुई गहन नीला काश में ऊपर उड़ जाती है उसी प्रकार मेरे जीवन का अंत भी है मुझे अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी और इसके साथ ही कई महान सफलताएं भी मिली, किंतु मेरी तमाम कठिनाइयों और कष्टों का कोई मूल्य नहीं क्योंकि अंत में मैं सफल हुआ हूँ मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है मुझे वह मोती मिल गया है जिसके लिए मैंने जीवन रूपी सागर में गोता लगाया था मैं पुरस्कृत हुआ हूं मैं संतुष्ट हूं इस तरह मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का एक नया अध्याय खुल रहा है मुझे ऐसा लगता है जैसे अब जगन जीवन मार्ग पर मुझे मंद मंद बिना किसी अवरोध के ले चलेगी विघ्न बाधाओं से पूर्ण मार्ग पर अब नहीं चलना पड़ेगा अब जीवन फूलों की सेज होगा इसे समझ ही रही हो ना विश्वास करो मैं इस विषय में पूर्ण आश्वस्त हूं अब तक के मेरे समस्त जीवन के अनुभवों ने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जय मैंने जिस भी वस्तु की उत्कटता से इच्छा की है वह मुझे मिली है कभी कभी बहुत भोगने के बाद पर इसकी कोई बात नहीं वह सब कुछ पुरस्कार की मधुरता में भूल जाता है तुम भी तो परेशानियों से गुजर रही हो पर तुम्हें भी पुरस्कार अवश्य मिलेगा दुख इस बात का है कि इस समय जो भी तुम्हें मिल रहा है वह पुरस्कार नहीं वरन अतिरिक्त कष्ट है जहाँ तक मेरी बात है मैं तो अपने बुरे कर्मों के बादलों को उठ उठता हुआ और लोप होता हुआ देख रहा हूँ और मेरे अच्छे कर्मों का चमकता हुआ सुंदर और शक्तिशाली सूर्य उग रहा है यही तुम्हारे साथ भी होगा इस भाषा का मेरा ज्ञान मेरी भावनाओं को वहन करने में असमर्थ है लेकिन फिर कौन सी ऐसी भाषा है जो ऐसा करने में समर्थ है इसलिए अब मैं यही बस कर, करता हूँ तुम्हारे हृदय पर यह छोड़ देता हूँ कि वह मेरे विचारों को कोमल मधुर और उज्जवल भाषा का जामा पहनाएं रात्रि। तुम्हारा सच्चा मित्र विवेकानंद पुनश्च उनतीस अक्टूबर को हम वियना के लिए पेरिस से रवाना होंगे अगले हफ्ते श्री लेगेट अमेरिका जा रहे हैं अपने डाक के नए पते के बारे में हम डाक खाने को सूचित करेंगे विवेकानंद पाँच सौ कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित पोर्ट ट्यूफिक 26 नवंबर 1900। सौ प्रिय जो स्टीमर आने में देरी थी अतः मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ भगवान को धन्यवाद है कि आज सुबह उसने पोर्ट सईद बंदरगाह पर नहर में प्रवेश किया इसका मतलब है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह शाम को किसी समय पहुँचेगा वाकई ये दो दिन एक प्रकार की अकेलेपन की कैद जैसे रहे हैं और मैं अपने हृदय को दिलासा दिए हुए हूँ कहावत है कि परिवर्तन मन को बहुत भाता है श्री गेज के एजेंट ने मुझे सब गलत निर्देश दिए पहले तो यहाँ कोई भी मुझे कुछ बताने के लिए नहीं था स्वागत करना तो अलग रहा दूसरे मुझे यह नहीं बताया गया था कि स्टीमर के लिए मुझे अपना गेज वाला टिकट एजेंट के दफ्तर में बदलना पड़ेगा और यह कि वह दफ्तर स्वेज में है यहाँ नहीं इसलिए यह एक तरफ से तरह से अच्छा ही था कि स्टीमर विलम्ब से आने वाला था अतः मैं स्टीमर के एजेंट से मिलने गया और उसने मुझे गेज के पास को बायदा एक टिकट में बदल लेने के लिए कहा आज रात को किसी समय मैं स्टीमर पर सवार होंगे मैं कुशल से हूं, प्रसन्न हूं और इस मशखरेपन का खूब आनंद ले रहा हूं। माद मोआजेल कैसी है बोया कहां है मादाम कालवे से मेरा अनंत आभार तथा शुभ कामनाएं कहना वे एक भली महिला है आशा है तुम अपनी यात्रा में आनंद प्राप्त करोगी सस् सदा तुम्हारा विवेकानंद 507 कुमारी जोसेफिन मैक्लाउड को लिखित मठ बेलोहावड़ा इक्कीस दिसंबर 1900 सौ प्रिय जो परसों रात को मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ किंतु खेद है इतने शीघ्रता से लौटने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ बेचारे कैप्टन सेवियर की मृत्यु कुछ दिन पहले ही हो चुकी है इस प्रकार दो अंग्रेज महानुभावों ने हमारे लिए हिंदुओं के लिए आत्मोत्सर्ग किया यदि कोई शहीद हुए हों तो ये ही है। श्रीमती सेवियर को उनके भावी कार्यक्रम जानने के लिए अभी मैंने पत्र लिखा है मैं सकुशल हूँ यहाँ का सब कुछ सभी प्रकार से ठीक चल रहा है व्यस्तता में मैं यह पत्र लिख रहा हूँ कुछ ख्याल न करना शीघ्र ही विस्तृत पत्र दूंगा सदा सत्यपाशाबद्ध तुम्हारा विवेकानंद